महाभारत आदि पर्व आदिपर्व तयोदशाधिकम्याय राज का पत्नियों सहित में निवास तथा विदुर का विवाह वैश्पावाच धृतराष्ट्रभ्युत स्वुव विधि धनम भीस्मा सत्यवत चे चोपजहार स वैश्पाजी कहते हैं जन्मेजय बड़े भाई धित्राष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भी सत्यवती तथा माता अम्बिका और अम्बालिका को भेंट किया विंडु प्रेषया मास तनम सुहृदापि धर्मात्मा धन समतर्पयत उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा धर्मात्मा पाण्डु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया तथा सत्यवती भी कौसल्या चशस्विनी शुभय पाण्डुजितोष भारत ननंद माता कौसल्या तम प्रतीम तेजसम जयंतम इव पौलोमी परिस्व्य भारत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभल्या को ने अनुपम तेजस्वी पांडु को उसी प्रकार हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया जैसे सचि अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है तस्वीर विक्रांत सहस्र शिणाम अश्वेध सतैरी जे धृतराष्ट्रो महामख वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े सौ सौअश्वेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में एक एक लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी संप्रयुक्तस्तुकुंत्या चरतर्षभ धित तंद्रे सदा पाण्डु बभुव वन गोचर प्रसाद निलियम शुभानिशन चरण्य नितम बभूव मृगया पर भरतश्रेष्ठ राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था वे कुंते और माद्री की प्रेरणा से राज महलों का निवास और सुंदर सयाए छोड़कर वन में रहने लगे पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे स चरण दक्षिण पार्श्व हिमवतोगिरे हिमवत गिरे वा स गिर वे हिमालय के दक्षिण भाग के रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे साल वृक्षों से सुशोभित वनों में निवास करते थे रजाज कुंत्या च पहा सवे चरण कर श्रीमान पौरंदरो गज कु और मादरी के साथ वन में बिचरते हुए महाराज पांडु दो हथनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे भारतम सह भारभ्या खड्गबाण धनुर्धरम विचित्र कवचम वीरम परमाश्रिदम नृपम देवो यम देवोयम इंत चरंत वनवासिन तलवार बाण धनुष और विचित्र कवच धारण करके अपने दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवे भरतवंशी राजा पांडु को देखकर वनवासी मनुष्य यह समझते थे कि ये कोई देवता है तस् काम भोगाश्च नित्यमृता उपाजुवना धृतराष्ट्रे नोदिता धृतराष्ट्र के आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में महाराज पाण्डव के लिए इच्छानुसार भोग सामग्री पहुँचाया करते थे अथ पारसम कन्या देवकस्य कस्य महीपतेवन संपन्ना स सुसुरा एक समय गंगानंदन भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शुद्ध जाति स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है ततस्तु वर इमानी भरत विवाह कार महामते तब इन भरतश्रेष्ठ ने उसका वर्ण किया और उसे अपने यहाँ ले आकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया तस्म चोत्पादया गुण कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए इसी महाभारत आदि पर संभव परमि विदुरी पारणय याद शमोध्याय